रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक इकसठवा भाग शेषाद्री की विशेषज्ञता पूर्ण सलाह एवं परिपक्व ज्ञान का अनेक संगठनों को लाभ मिला इनमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और परमाणु ऊर्जा विभाग शामिल है शेषाद्री ने शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान कृषि और रक्षा से संबंधित विशेषज्ञ समितियों की अध्यक्षता की वे मंत्री परिषद और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे उन्हें बहुत से सम्मानों व पुरस्कारों से सुशोभित किया गया 1961 सौ इकसठ में शेषाद्री रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए कई विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष भी रहे वे अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका वो और फाइटोकेमिस्ट्री के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे 1963 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया प्रोफेसर शेषाद्री के इस उच्च स्तर तक पहुँचने के पीछे उनकी गहरे कर्तव्य निष्ठा थी हालांकि अपने छात्रों का प्रेम उन्हें सबसे प्रिय था उन्होंने अपने छात्रों की जी जान से मदद की जिसमें जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता करना भी शामिल था अपने छात्रों के बीच रहने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता को नकार दिया छात्रों ने अपने प्रेरक शिक्षक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उनके 60वें, पैसठवे 70वें और पचहत्तरवे जन्मदिन पर स्मरणोत्सव ग्रंथ प्रकाशित किए उन्होंने की की। याद में कई भी स्थापित की। सेवा निवृत्ति के बाद भी शेषात्री अपने छात्रों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए सदैव मौजूद रहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ही समय में शेषाद्री के लगभग पच्चीस छात्र तीन अलग अलग इमारतों में स्थित आधा दर्जन प्रयोगशालाओं में शोध कार्य करते वे नियमित रूप से दिन में कम से कम चार बार अपने सभी छात्रों से मिलने अवश्य जाते और उनकी समस्याओं पर चर्चा करते उन्हें आशा थी की सेवानिवृत्ति के बाद भी रसायन विज्ञान जिसकी उन्होंने सालों तक सेवा की थी उनके जीवन यापन के लिए कुछ साधन उपलब्ध करायेगा। उन्नीस में उन्होंने अपना संपूर्ण निजी पुस्तकालय दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग को दान कर दिया वे अपनी आखिरी सांस तक इसी विभाग में काम करते रहना चाहते थे दुर्भाग्य से उन्नीस में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ नए नियम लागू किए जिसकी वजह से वे विभाग से कोई भी नहीं ले सकती थे इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमरा गई उनके पास शोध करने के लिए कोई अनुदान या जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा भारत के इस महान सपूत का देहांत सत्ताईस सितंबर 1975 को इस हालत में हुआ